स्मृतिपुराल करुणाल भगवत्पादं भगवत्द शंकर लोकशंक शंकरा ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में अधिकरण आत्मत्वपासना अधिकरण अहंग्रोपासना और श्रवण आदि जो साधन है इनमें रूप से ही चिंतन करना चाहिए यह निश्चय हुआ था वहां आत्मा से अतिरिक्त भी है उसमें चैतन्य का अनुभव आभास नहीं होता जो परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद उसमें चैतन्य का आभास प्रत्येक आत्मा में ही होता है इसलिए आत्म रूप से ही चिंतन करना चाहिए ना कि अन्य कोई रूप से यही इस अधिकरण में निश्चय किया था इसमें अभी न्याय निर्णय टीका देखिए नीचे यहां पूर्वादि ने कहा था कि जब रूप से ही सबका ग्रहण होते हैं आत्मा से अतिरिक्त ईश्वर तक भी नहीं है ईश्वर भी आत्मरूप हो जाते और वो आत्मा संसारी आत्मा नहीं संसारित धर्म रहित होने के बाद में यहां एकत्व का चिंतन होता है और उस स्थिति में ये संशय आया था कि तो उस स्थिति में श्रुति का क्या होगा वेद श्रुति का क्या होगा उसका उत्तर में कहा कि उस प्रबोध के स्थिति में हम वेदादि को भी आत्मा से अलग नहीं मानते आत्मस्वरूप ही मानते इसलिए वेदादि संबंधी जो भी विचार है उदा जो भी निश्चय है वह आत्मस्वरूप में होगा इस विषय को तैतरीय परिषद में एक जगह भाष्यकार ने मनोमया अधिकरण के विचार में भाष्यकार ने यह प्रकाश किया कि वेद नित्य कैसे हैं इसको लेकर के वहां भाष्यकार का एक विशेष विचार दिया जो युक्तिसंगत भी है शास्त्रीय भी है और वेद को नित्य मानने में अपौरुषे मानने में इससे उत्तम कोई युक्ति नहीं हो सकती ऐसे मनोमय अधिकरण में भाषिकार ने दिया वहां यह कहा कि वेद कैसे नित्य है तो शब्द राशि के रूप में नित्य है अक्षरों के रूप में नित्य है किस रूप में नित्य है और यह अपौरुषे कैसे और वेद में सत्यता वेद के ज्ञान में सत्यता कैसे आए इन सब विषयों पर विचार करते हुए कहा कि ये आत्मरूप से ही नित्य है तो चैतन्य का स्वरूप ही वेद है इसलिए चैतन्य स्वरूप से वेद को नित्य मानना चाहिए ये प्रसंग उसी विचार में भाषिकार ने वहां ऐसा निश्चय किया ऐसे ही यहां भी कहते हैं यहां जब सर्वमात्म व अभूत तत्के न कम ये सूदी कहती है और अथ तिता पिता भवदी इत्यादि श्रुति भी है तो ये सारी श्रुतियां स्वरूप से अतिरिक्त प्रबोध अवस्था में ज्ञान अवस्था में नहीं है यही कहती इसलिए इस प्रकार से वहां भाषिकार ने उत्तर दिया था इसमें एक पूर्वाधी ने एक शंका की थी कश्य पुनरायम अप्रबोध है यदि चेद ऐसा पूछा था जब आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि किसी भी स्थिति में कोई अन्य तत्व का सत्यत्व तो नहीं है तो ये अप्रबोध जो अज्ञान है जिसको लेके सारा शास्त्र प्रवृत्त होता है यह अज्ञान किसका होगा कब होगा कैसे होगा क्योंकि तो जैसा बताया जा रहा है इसमें तो अज्ञान का कोई स्थान नहीं दिखता गुंजाइश नहीं दिखता और जिस अज्ञान को लेकर के सहारा शास्त्र प्रवृत्त है तो कश्य पुनराय अप्रबोध है यदि ऐसा पूछा तो आ, उसका उत्तर भी कहा था यस तम पृछसी तस्ता यदि बदा जो तुम पूछते हो अब तुम्हारा ही वह है ऐसा कहा यानी तुम्हारा अज्ञान है तभी तो प्रश्न करना और अज्ञान आश्रित है चैतन्य में आश्रित रहता है और जिसको अज्ञान होता है वो इस प्रकार प्रश्न संज्ञा करते इस दृष्टि से जीवात्मा को ही लक्ष्य करके अज्ञान का उत्तर दिया इसी की टीका है नीचे कि कश्य इत्यादि से गूढ़ अभिप्राय सन पृच्छदी कहा न्याय निर्णय टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति गोढ़ा अभिप्राय सन प्रच्छति एक गोढ़ अभिप्राय को रख करके यानी वेदांत के दृष्टि से ये अज्ञान के स्थिति को कैसे समझा जाए इस अभिप्राय को रख करके वो पूछा था कैसे इत्यादि से ये भ्रांति सस्त अज्ञान मिथ्या इसका उत्तर यही है जिसको भ्रांति हो रही है उसका अज्ञान है भ्रांति का अर्थ है संशय हो रहा है संशय भ्रांति के बिना नहीं होता और भ्रांति अज्ञान के बिना नहीं होती तो संशय देखकर के कहा जा सकता है उस विषय में उस संशयकर्ता का एक भ्रांति बनी हुई है माने दोनों तरफ का अभिप्राय उसके मन में चल रहा अन्य तरह निर्धारण नहीं हो रहा ऐसे स्थिति में ही वो प्रश्न करता यदि अन्यतर निर्धारण हो जाता है तो संशय नहीं होता तो भ्रांति नहीं है तो भ्रांति नहीं है तो फिर अज्ञान उस विषय में अज्ञान नहीं है माना जाता तो इसीलिए कहा कि जो भ्रांति है तो अज्ञान वहां है कायस्तम पृछसी इत्यादि से कहा स्वाभिप्रायम अभिप्राय पूर्ववादी प्रकटी अपने अभिप्राय को प्रकट किया ननु अहम ईश्वर एवं उक्ता है तो आप तो मुझे भी ईश्वर ही कह रहे हैं श्रुति के द्वारा मैं भी ईश्वर है मैं भी ईश्वर हूं ऐसा ही कहा श्रुति उसी को समझाती है तो अहम ईश्वर है मैं ईश्वर हूं इतवा उठता श्रुत्या ऐसा ही श्रुति कहती है तो फिर मेरे अंदर अज्ञान कैसे हो सकता ऐसा वो पूछता इसकी टीका अविद्या तज भ्रांतियों अनिर्वाच्यवाद बोधे सदी तयोर असत्वा न आश्रय अपेक्षा इत्या ये अविद्या और तजन्य भ्रांति इसके लिए एक आश्रय चाहिए वो आश्रय जो है विशिष्ट चैतन्य ही होता है अंतकरण विशिष्ट चैतन्य चैतन्य का प्रतिबिंब होता है जो प्रतिबिंबित चैतन्य होता है जिसको चिताभास कहते जीवात्मा कहते हैं तो उस अधिकरण में ही अज्ञान और भ्रांति को कहा जा सकता है। प्रक्रिया के दृष्टि से ऐसा समझाया गया वैसा तो आत्मा का कभी भी स्वरूप में अज्ञान का लेश भी नहीं होता अज्ञान का कोई संबंध ही नहीं क्योंकि अज्ञान का कोई अपना स्वदा अस्तित्व नहीं किंतु भ्रांति हो रही है तो भ्रांति का एक पूर्व हेतु होना चाहिए भ्रांति बिना हेतु से नहीं होता भ्रांति एक विचार है और उस विचार का कारण कुछ होता तो इसीलिए अविद्या को वहां माना जाता है अविद्या तज भ्रांतियों हो तजन उसी से उत्पन्न अविद्या और उसी से उत्पन्न भ्रांति इन दोनों को अनिर्वाच्यवाद दोनों अनिर्वाच्य ऐसा माना इसका निर्वचन नहीं हो सकता इसलिए अनिर्वाच्य इसको क्या है कैसा है नहीं समझ जा तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयम ऐसा तत्व रूप से और तत्व से भिन्न करके कहा नहीं जा सकता ऐसे भाषिकार अनिवाजित्य के लिए कहते हैं और प्रक्रिया ग्रंथों में दूसरे भी लक्षण दिए हैं तो बोधे सदी अब बोध होने के बाद में तयोर असवात ना आश्रय अपेक्षा अब बोध होने के बाद में अविद्या है ही नहीं अविद्या अभी भ्रांति भी नहीं होती तो यह दोनों नहीं होने पर उसका कोई आश्रय ढूंढने की आवश्यकता नहीं तो जब हो रहा है तब आश्रय ढूंढना है तो अब बोध हो गया तो अविद्या अविद्यावृत्त हो गई तो आश्रय की आवश्यकता नहीं इसलिए भाष्यकार ने आ, ऐसा कहा कि यदि एवं प्रबुद्धों इस प्रकार तुम्हारा बोध हो गया है हो चुका है तब तो नास्तिका स्थिति अप्रबोध तब तो फिर अप्रबोध है किसी का नहीं उसका कोई आश्रय क्यों ढूंढना किसको क्यों पूछना तो है ही ऐसा उत्तर दिया अर्थात अनिर्वाच्यवाद अविद्या चौद्यंतरम निरस्त इत्या ये अविद्या अनिर्वाच्य होने से ही और चौथे अंदर नहीं होता है मतलब वो अविद्या कैसी चले गई और गई तो कहां गई और फिर आएगी कि नहीं आएगी तो इत्यादि प्रश्न मतलब ये गई आई कहां से फिर गई कहां से इत्यादि प्रश्न का कोई अवसर नहीं होता है क्योंकि उसका फिर आश्रय ही नहीं मिलता है वो अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य होने से फिर उसका कोई अता पता नहीं होता वो समाप्त है उसका निर्वचन नहीं कर सकता उसका कोई एड्रेस पता मिलेगा नहीं तो कहां से आया कहां गया पूछने की आवश्यकता आप नहीं आपका काम हो गया तो फिर आ, वो निवृत्त हो गया तो चले गई बस वो चले गई मतलब गई है कि नहीं गई वो भी नहीं करना अब नहीं है बस वो हो गया वो प्रबोध हो गया तो हो गया इसलिए उसको अनिर्वाच्य रखा उसका यदि निर्वचन करेंगे तो फिर बताना पड़ेगा कि वो कहां से आया था कहां से आई थी अविद्या और कैसे रहती थी और फिर कहां गई और कैसे निवृत्त हो गई इत्यादि सब बताना पड़ेगा और वैसा तो नहीं बता सकता जैसा सूर्य उदय होने के बाद में तमस कहां चला गया ये कोई नहीं बता सकता अब तमस सारे घटे होकर के कहीं छुप गए हैं है, क्या है, हो गया वो तो, तो उसको बता नहीं सूर्य उदय हो गया पर तमस का कोई पता नहीं और फिर तमस ढूंढने पर भी नहीं मिलता सूर्यास्त है सूर्य जब नहीं है तो तमस रहता है इसलिए कहा गया क्या गया है बोलने की आवश्यकता नहीं ओ बस नहीं है, है। इसीलिए उसको अनिर्वाच्य माना है ये कहा है इसके व्याख्या पहले हो गई तो इस प्रकार से चर्चा समाप्त करके अभेद श्रुति नाम सिद्धे मुख्यर्थत्व फलिदम उपसंभ रहती तो ये ये दोनों भाष्य वाक्य का तात्पर्य टीकाकार ने बताया कि अविद्या और तजन्य भ्रांति ये दोनों अनिर्वाच्य होने के कारण ही जब है तभी उसके बारे में बात होती है और जब नहीं है तो क्यों नहीं है यह बात नहीं होती इसलिए बोला यदि प्रबोध हो गया तुम्हारा ऐसा हो गया कि मेरा ईश्वर का स्वरूप ही मेरा स्वरूप है ऐसा प्रबोध हो गया तो तब तो फिर आगे उसके बारे में कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं फल मिल गया फल मिलने के बाद में क्या चिंतन करेंगे हो गया ऐसा करके करता यह कैसे क्यों करता है क्योंकि यदि अविद्या की निवृत्ति वास्तविक है अविद्या की निवृत्ति को वास्तविक आप यदि मानते हैं तो कहना पड़ेगा वो निवृत्ति कैसे हो गई और हो करके कहां चली गई अविद्या की निवृत्ति वास्तविक है क्या वास्तविक है क्या वास्तविक है या चा? वास्तविक है निवृत्ति? है अवास्तविक अवास्तविक क्या अवास्तविक है हां तो ठीक है आप मतलब आप बुद्धिमान हो गए हाँ आ, तो अविद्या की निवृत्ति वास्तविक है तो अविद्या की निवृत्ति हुई हो ना होना क्या वो तो बस निवृत्ति क्या होना वो आ गया वो अनिराज्य है इसलिए वो निवृत्ति भी नहीं कही जा सकती जैसा प्रकाश हो गया तो अंधेरा चले गए बोलते के लिए है लेकिन वो निवृत्ति अनिवृत्ति की बात नहीं क्योंकि पहले अविद्या थी नहीं अब आत्मा की दृष्टि से अविद्या कहां थी कहां से आई थी तो नहीं थी ना इसलिए उसकी निवृत्ति भी नहीं और निवृत्ति तो वस्तु की होती है निवृत्ति होने के बाद में कहा चली गई तो तब बताना पड़ेगा कि अब यहाँ से निकल करके कहीं चली गई ऐसा होता है इसके बारे में चर्चा आई शायद प्रकरण ग्रंथों में है और शास्त्री में है कहीं है ये ये ये सब पूछा वार्तिक वार्तिक में भी है की आप जो है ना अविद्या की निवृत्ति करते हैं निवृत्ति करके तो कहां से रखना पड़ेगा इसको अब आप भाव अविद्या मानते हैं तो कहीं रखना पड़ेगा तो ऐसे करते हैं तो बोलते हैं ऐसे भावाविज्य नहीं है हमारे जो निवृत्ति हो करके फिर और कहीं इस घर से जाकर के दूसरे घर में रह जाएगी ऐसे नहीं होता है वो निवृत्ति होने के बाद तो उसको उसका अत्ता पता नहीं और उसका भावत्व तो आदि क्या है कि जो आत्माश्रित रहने के कारण उसको ये सब कहा गया उसके बिना और कोई उसका अस्तित्व नहीं नास्तित्व भी नहीं है उसका क्योंकि कार्य दिखता है अज्ञान काल में इसलिए नास्तित्व भी नहीं है अनिर्वाच्य इस प्रकार का उसका उत्तर दिया तत्व और अन्यत्व रूप से कहा नहीं जा सकता ये तत्व में है यानी तत्व मतलब है क्या वस्तु है क्या यह भी नहीं कहा जा सकता और उससे भिन्न है तत्व नहीं अतत्व है यह भी नहीं कहा जा सकता इसलिए तत्व अन्यत्व्यास मनोरंजनीय जो कहा गया माया के लिए और इसके लिए भी और ये संबंध में ये करते हैं तो इसलिए जाने के बाद में अब इत्यावृत्त हो गए आपको यह अनुभव हो रहा है कि मेरा स्वरूप आत्मा ही है ऐसा अनुभव हो रहा है फिर तो प्रश्न कहीं नहीं होता प्रश्न समाप्त है ऐसा यहां करके इस अधिकरण को पूरा किया द्वितीय आत्मत्व उपासनाधिकरण समाप्त हो गया अब तृतीय अधिकरण आता है इसी के संबंध में ही है इसी को आगे करते हुए अभी को उपासना के विषय में कहेंगे वहां भी उस प्रकार से होता है प्रतीकोपासना में फिर आगे ब्रह्मदृष्टि अधिकरण ऐसे दो तीन अधिकरण इसी संबंध में क्योंकि यहां जो चिंतन करना है आपको मनन करना है आवृत्ति करनी है तो आवृत्ति करने के लिए जो निश्चय किया हुआ वाक्य विचार होना चाहिए निश्चय के बिना कोई आवृत्ति नहीं कर सकता और आवृत्ति करने से गलत है इसके कारण ये निश्चय के लिए किया जाता है अब बहुत सारे ऐसे वाक्य आते हैं जो साकार ब्रह्म की बात करते हैं और ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं कोई आलंबन लेकर के वहां उपासना होती है और ब्रह्मदृष्टि करने के लिए बोलते हैं तो इसमें अब ब्रह्मदृष्टि करेंगे तो आलंबन को लेकर के करेंगे तो उसमें आलंबन आ, को मुख्य मानना चाहिए अथवा ब्रह्मदृष्टि को मुख्य मानना चाहिए ऐसा समस्या क्या है यदि ब्रह्मदृष्टि को मुख्य मानते हैं तो ब्रह्म दृष्टि तो सर्वत्र होता है ब्रह्म तो एक में सीमित नहीं है इसी को ब्रह्म मानना चाहिए बाकी को नहीं मानना चाहिए ऐसा तो हो नहीं सकता तो सभी में ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी तो फिर उपासना का कोई महत्व नहीं रहेगा उपासना किस विधि से हो ऐसा पता नहीं चलेगा याद नहीं होगा फिर क्या है अब हम प्रतीक दृष्टि करते यानी प्रतीक ही मुख्य है जैसा आदित्य है मन है इत्यादि प्रतीक है तो ये प्रतीक लेकर के करते हैं तब तो प्रतीक अवच्छिन्न बुद्धि हो सकती है और उस बुद्धि को लेकर के आपका चिंतन हो सकता किंतु तो प्रतीक दृष्टि करने पर वो प्रतीक प्रमुख हो जाएगा प्रतीक प्रतीक का जो धर्म है वो मुख्य हो जाएगा तो उससे फल मिलेगा कि इससे फल मिलेगा इस प्रकार से यहां निश्चय करना है कि प्रतीकों को लेकर अब यहां क्या कहा था कि आत्मदृष्टि करनी चाहिए कहा कि आत्मदृष्टि से चिंतन करना चाहिए यह पूर्व अधिकरण में कहा लेकिन प्रतीकों को लेते समय क्या करना चाहिए जैसा अभी आदित्य ब्रह्म बोला तो अब ब्रह्म दृष्टि करेंगे तो यह आत्मदृष्टि से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आदित्य ब्रह्म में हूं ऐसे दृष्टि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए समस्या पूर्व में तो हो गया क्योंकि वो तो हंग्रह उपासना को लेकर और तत्व से हम ब्रह्मास्मी इत्यादि वाक्य को लेकर था तो वो निश्चय बोल दिया कि वो आत्मदृष्टि से करना चाहिए दसमा आत्मा इतव ईश्वर मनोज धीरा यह कहा इसीलिए तुरंत ये उपस्थित होता है बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिसमें अन्य अन्य का नाम लिया तो जैसा अभी मन में नाम लिया मन ब्रह्म है ऐसा उपासना करना आप मन में हूं या वो तो आत्मदृष्टि से करना है तो वो भी ब्रह्म कहा है ना तो ब्रह्म तो यदि आप है तो फिर मान भी तो आप है आदित्य ब्रह्म है तो आदित्य तो आदित्य को ब्रह्म मान के उपासना करने के लिए चिंतन करने के लिए कहा तो पिछले अधिकरण में कहा वो जो ब्रह्म है वो आप है आत्मा इत्य उपास आत्मा रूप से उपासना करनी चाहिए तो ऐसे में आदित्य भी आत्मा हो जाएगी अन्य अन्य भी आत्मा हो जाएगी तो सभी में आत्मदृष्टि ऐसे आ जाएगा इसलिए प्रश्न हो लेकिन प्रतीक को लेकर के कुछ विशेष बात कहेंगे इसके लिए अधिकरण है ठीका में देखिए आत्मत्व आत्मत्व अधि ईश्वरे इत्युक्तम पूर्व अधिकरण में आत्मत्व बुद्धि करनी चाहिए ईश्वर में ऐसा कहा गया इधानीम प्रतीक विशेषण से भी आत्मत्व अब तब तो प्रतीक विशेषण बना हुआ जो ईश्वर है ब्रह्म है सगुण ब्रह्म है ऐसे जो ईश्वर है वो भी आत्मा होने से यद्यपि प्रतीक विशेषण बना हुआ है, आदि प्रतीक प्रतीक विशेषण बना हुआ, ऐसा होने पर भी उसमें ब्रह्म, किया। ब्रह्म तो आत्मा दृष्टि से करना ऐसा होने पर तद द्वारा प्रतीकेश्वर आत्मत्वधी प्राप्त है उसी के द्वारा प्रतीक में भी आत्मत्व दृष्टि ऐसे हो जाएगी जैसे आ, भगवान ने विभूति योग में कहा कि ये सब मेरा स्वरूप है ऐसा जानो हिमालय भी मेरा स्वरूप है गंगा भी मेरे स्वरूप है तो वृक्ष भी मेरा स्वरूप है ऐसे ऐसे विस्तार से उन्होंने बताया सभी मेरा स्वरूप है ऐसा जानो कहा और इसी प्रकार यहाँ भी होगा आदित्य ब्रह्म है तो आदित्य ब्रह्म मैं ही हूं ऐसा करके चिंतन होगा अच्छा ही है तो इसीलिए ऐसे प्रतीक है तो आत्मत्व तो धीर प्राप्त प्रतीक में भी आत्मत्व बुद्धि करनी चाहिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया ब्रह्म को आत्मा मानना है तो प्रतीक भी आत्मा हो जाएगा तक हो जाएगा तो तब उत्तर में कहते हैं पहले शारीरिक न्याय संग्रह देती ब्रह्म दृष्टि युक्ता प्रतीका न्यपी अहम इतव पहले एक पक्ष का अपना वक्तव्य है स्टेटमेंट है वो पहले अपना स्टेटमेंट देता है बोलते ब्रह्म दृष्टि युक्त जितने भी वासनाएं हैं प्रतीकान्य भी ब्रह्म दृष्टि युक्त प्रतीक वासनाएं वासनाओं को भी अहमित प्रतिबत्तव्य है तो मैं ही हूं आत्मदृष्टि से ही उसका भी ग्रहण करना चाहिए पूर्व अधिकरण के अनुसार क्यों तो ब्रह्म द्वारे ना आत्मा अभिन्नत्व कारण क्या है कि ब्रह्म के माध्यम से आत्मा से अभिन्न हो जाएगा जब ब्रह्म आत्मा से अभिन्न है तो ब्रह्मा शब्द जहां जहां प्रयोग होता है वहां सब आत्मा से अभिन्न होगा तो उसमें अलग कैसे करेंगे फिर वो ब्रह्म अलग ये ब्रह्म अलग बोलना पड़ेगा जो आत्मरूप से ब्रह्म है वो अलग है और जो आदित्यदि दृष्टि में जो ब्रह्म है वो भिन्न है ऐसा नहीं कहा जा सकता इसलिए ब्रह्म द्वारे आत्मना अभिन्न या अब देखिए ये सारे साधन की दृष्टि से ये बनता है ये सब विषय बनता है इसका उत्तर देना आवश्यक है पहले भी हमने कहा अब यहां जितने भी आप वेदांत का अध्ययन करते हैं उसमें जो जो संशय होता है ब्रह्म सूत्र में जो निर्णय दिया है भाष्य में जो निर्णय दिया है वही हमारे शंकर परंपरा के वेदांत के निर्णय है इसका कोई दूसरा उसमें इसमें कोई वाद नहीं होता क्योंकि यहां वाद करके निर्णय दिया और जो निर्णय दिया आपको उसको मानना इसीलिए जब तक आप ब्रह्मसूत्र का पूरा अध्ययन नहीं करते तब तक वो वेदांत के सारे विषयों का निश्चय नहीं होता ऐसे ऐसे प्रश्न यहां कई लोग कहते हैं वेदांत में साधन का विचार नहीं अब देखो यहां कितने साधन का विचार किया क्यों ऐसा इसलिए बोलते हैं ये सब कोई अध्ययन नहीं करता ये बार बार इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लोग अध्ययन किए बिना वेदांत के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं या ना समझ करके कुछ बोलते रहते हैं। आरोप लगाने वाले तो प्रतिपक्ष लोग आरोप लगाते हैं और बाकी लोग ना समझ करके कुछ ना कुछ बोलते बोलते साधन के लिए तो हमें दूसरा लेना पड़ेगा अरे कोई दूसरा लेना के नहीं यहां जितना बताया इसको यदि निश्चय करके साधन करेंगे तो पूरा है और यहाँ जो निर्णय दिया वही वेदांत का निर्णय है क्योंकि इसके ऊपर तो कोई टिप्पणी करेगा नहीं ये जो हो गया है इसको ऊपर टीका हैं जो इस पर विचार करके आपको स्पष्टीकरण देते हैं टीकाओं का आश्रय ले सकते हैं जो भार्षिक पंक्ति आपको समझ में नहीं आई है तो टीका के आश्रय से आप समझ सकते हैं और इसके बाद जो भी विचार करना उसी के आधार पर करना किंतु निर्णय यही है अब यहां क्या है जो एक अधिकरण में जो निश्चय किया गया वो एक, वो एक मामला है वो केस वो एक निश्चय हो गया एक प्रॉब्लम सोल्व हो गया अब वो सॉल्व हो गया तो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया ऐसा हो जाता है एक एक जगह आपने उत्तर दे दिया इसको ऐसा करना चाहिए अब वो ऐसा करने लगेगा तो फिर ये भी प्रश्न आता तो वहां कहा कि जहां जहां ब्रह्मा और आत्मा संबंधी उपासनाएं आई हैं और इस प्रकार से वाक्य आए हैं श्रवण मनन के लिए वहां सब आत्मत्व तो बुद्धि करके करना चाहिए ईश्वर को आत्मा मान करके उपासना करनी चाहिए यानी ध्यान करना चाहिए तो ऐसा होगा तो जहां जहां ब्रह्म रहेगा वहां वहां सब इश, आत्मा मान के उपासना करनी पड़ेगी ऐसा तो आ ही जाता है अपने आप क्योंकि आ, उसको ब्रह्म को अलग करके दो दो नहीं बता जा सकता वो भी ये वो ब्रह्म है ये भी ये ब्रह्म इसलिए कहते हैं कि इसलिए यहां ब्रह्म द्वारेण अभिन्नत्व ज्ञान होने से ये उपास्या, आत्मना अभेद तत्र अहम बुद्धिर्दृष्टा यथा प्राप्त तब यही प्राप्त हुआ कि जहां उपास्य के द्वारा आत्मा के साथ अभेद होता है बुद्धि देखी गई है। मतलब अहम बुद्धि करने के लिए कहा उपास्य और आत्मा का अभिन्न तो जहां बताया वहां अहम बुद्धि करने के लिए जहां जैसा तुम तुम वही भगवो देवदे इत्यादि जो वाक्य आया है तो तुम आप जो है अहमअ्मी भगवो देव दे और मेरा ही स्वरूप है तो ऐसा करके वहां बुद्धि आई है तो अहम बुद्धि वहां ग्रहण करने के लिए कहा इसीलिए जैसा ब्रह्म में ग्रहण करते हैं वैसा हो जाता एक तदा तदा अभिन्न तद अभिन्नत्व न्याय है जो उसके दोनों का अभिन्न होगा तो उसके साथ जो संबंध करेगा उसके साथ भी इसका अभिन्न हो जाएगा अब ब्रह्म के साथ आत्मा का अभिन्नत्व है इसलिए ब्रह्म दृष्टि से वासना नहीं करना आत्मा दृष्टि से करना उपासना के लिए तो ब्रह्म के साथ आत्मा का अभिन्नत्व और उस ब्रह्म के साथ आदित्य आदि का अभिन्नत्व है तो अब क्या, क्या हो गया कि ऐसा मिलेगा ब्रह्म के साथ आत्मा का अभिन्नत्व होने से जिस ब्रह्म का आदित्य आदि के साथ अभिन्नत्व है उस आदित्य का आत्मा के साथ अभिन्नत्व हो जाए तद अभिन्नत्व होने पर तद अभिन्न हो जाता है तो इसलिए विधि से फॉर्मूला लगाएंगे ये विधि लगाएंगे तो आत्मा ब्रह्म अभिन्न और ब्रह्म से अभिन्न जितने भी है वो आत्मा से भी अभिन्न हो जाए क्यों आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है इसलिए ऐसा तो यहां आता ही है इसको कोई निराकरण नहीं कर सकता युक्ति प्रबल है इसमें और कुछ नियम आपको है तो तब बताना पड़ेगा अब वो जो नियम है वो बताना क्योंकि इस विषय में ये निर्णय ऐसा है बहुत कुछ आपको समान दिखता है किंतु कुछ विशेष भी है अब वो विशेष क्या है ये पृथ्वी को उपासना में लाना चाहता है इसके लिए कहा ये प्राप्त हुआ ऐसा प्राप्त पूर्वक्ष है तत्र ब्रह्म उपासनुष त आत्मा अंतर् हृति येष आत्मा अपहदपात्मा कहते ये ब्रह्म उपासनाओं में ऐसा शब्द आता है ये आत्मा आपके अंदर हृदय में है यही आत्मा अपहदपात्मा आदि लक्षण है इतव आदि ऐक्य विपदेशाद सगुण निर्गुणेश्व अहम बुद्धि लुकता वहां क्यों कहा कि यहां इस प्रकार के आइक्य मिलता ये आत्मा अंदर हृदय जो आत्मा अंदर हृदय में है उसी आत्मा को वासना करने के लिए करते और जो आत्मा अभाधप आत्मा लक्षण है वही ब्रह्म है वही वह भूमा है इत्यादि वो भी निश्चय करते हैं तो ये जब देखते हैं ऐसे वाक्यों को उन वाक्यों में आत्म शब्द का प्रयोग ब्रह्म के साथ अभिन्न करके आया है स्पष्ट रूप से सा। किसके साथ बोलते हैं सगुण निर्गुणेश हम बुद्धि उपता सगुण में भी आया है निर्गुण में भी आया यह भी एक विषय है कि वो सगुण के साथ भी अभिन्न होगा बोलते तो सगुण के साथ भी होता है निर्गुण के साथ भी हो क्योंकि दोनों साथ में ही चलता है यहां निर्गुण उपासना में भी सगुण उपासना में भी आत्मदृष्टि करनी चाहिए यह पक्का तो अब वो ऐसा ईश्वर को अलग करके उपासना करेंगे ऐसा नहीं ईश्वर को भी आत्मा मान के उपासना करेंगे तो सगुण और निर्गुण में दोनों में होगा साकार को नहीं लेंगे साकार को नहीं लेंगे क्योंकि यहां जो है आत्मा को और सगुण निर्गुण ब्रह्म को इसमें प्रतीक का कोई संबंध नहीं है यह आपको मालूम हो जाएगा ये प्रतीक कैसा अलग होता है ये बताएंगे जैसा कल कहा था प्रतीक का कुछ और लक्षण होता है और प्रकार से उसको समझाया जाता और यहां ऐसा नहीं होता तो प्रतीक है या नहीं है इसको पहचानना पड़ता है ना वो कल कहा था यदि प्रतीक है तो एक ही बार कहेगा बार बार नहीं कहेगा ऐसा कहा था और जो आत्मसंबंधी विचार होगा तो बार बार भी कह सकता है आवृत्ति करके भी कह सकता है, है? हाँ तो वो ऐसा करके कहा ये लक्षण है अब ऐसा ही यहां हम भी बताना चाहते हैं बाकी सब एक समान है आपकी युक्ति ठीक है ब्रह्म के साथ एक है तो ऐसा नहीं होता व्यवहार देखना पड़ता है और व्यवहार में भी एक एक अंश में क्या भेद है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा नहीं तो वही नष्ट हो जाए इसीलिए वहां क्या कहा था यशा आत्मा इत्यादि वाक्य के द्वारा सगुण निर्गुण दोनों में अहम बुद्धि करने के लिए कहा था इसमें कोई संशय नहीं किंतु यह तो यहां तो न प्रतीकारी अहमित उपास यहां तो प्रतीकों को अहम करके उपासना नहीं करनी है प्रतीकों का अहम करके उपासना नहीं करनी मैंने आदित्य मैं हूं ऐसे उपासना करने के लिए का। यहां नहीं कहा अहम बुद्धि नहीं हो क्यों क्योंकि ऐक्य चोदनाभावे सती स्वरूप दो भिन्नत्व कारण बता रहे यहां ऐक्य संबंधी कोई विधि नहीं है जैसा एषद आत्मा अंदर हृदय ऐसद आत्मा अंदर हृदय ऐसा करके आत्मे का अंदर जो आत्मा तो है वही ये ब्रह्म है ऐसे करके बार बार कहा वहां अक्षर प्रभु में भी सब जगह अंदर यामी ब्राह्मण में सब जगह ऐषदय आत्मा अंदर या में मृदा ऐषदय आत्मा अंदर या में मृदा बार बार बोला ऐसा वहां दिखता किंतु यहां जो है ना यह प्रतीक उपासनाओं में अहम बुद्धि नहीं कर सकते क्यों ऐक्य चौदना अभाव ऐक्य करके करने के लिए नहीं कहा आदित्य को हम मानो ऐसा यहां उपासना का विधान नहीं है आदित्य को ब्रह्म मानने के लिए कहा सदी स्वरूप दो भिन्नत्व स्वरूप से भिन्न है ये दोनों थोड़ा सा भेद है क्या भेद है भेद क्या है इधर हां भेद ये है कि वो जो आदित्य के संबंध में जो उपासना है वो आदित्य को आलंब मान करके अभिन्न रूप से नहीं वो ब्रह्म मान करके ब्रह्म के साथ आपका अभिन्नत्व ये अलग अलग वस्तु है क्योंकि ब्रह्म के साथ अभिन्नत्व में प्रतीक नहीं होता वहां एक प्रतीक को आलम्ब बना करके कर रहे इसलिए प्रतीक को हम मान नहीं सकता कोई भी अन्य उपाधि को अन्य नहीं मान सकता ये विषय को नोट करके रखना चाहिए ये नियम होता है उपाधि का नियम होता है जो उपाधि है अन्य उपाधि जैसा अन्य मनुष्य को अन्य मनुष्य नहीं माना जा सकता उपाधि रहित हो उस स्थिति में उसका स्वरूप का अलग चिंतन होता है यह अलग विषय होता है लेकिन अब उपाधि के साथ एक नहीं माना जा सकता किसी भी स्थिति में यह वेदांत में यह भी एक भ्रम होता है यहां वो स्पष्ट होगा आदित्य भी ब्रह्म ही है इसमें संशय नहीं जैसा आप हम ब्रह्म हैं ये प्रपंच ब्रह्म है वैसा आदित्य भी ब्रह्म है ब्रह्म के स्वरूप में आदित्य में कोई संशय नहीं वहां आदित्य ब्रह्म ही है किंतु आदित्य संबंधी उपाधि परिच्छि जो अवस्था है वो आपके स्वरूप के साथ एक नहीं हो सकता इसलिए वो प्रतीक है यहां होता इसलिए दो मनुष्य एक नहीं होता है और दो जानवर या मनुष्य के साथ एक नहीं होता तो आप ब्रह्म बुद्धि अहम बुद्धि करते समय ये सारे जानवर में ही हूं ऐसा नहीं होता क्यों उपाधि भेद से होता है और उपाधि वहां रखना पड़ेगा उपाधि के कारण वो होगा इसलिए जानवर जो भक्षण करते हैं कोई भक्षण आप भी करने लगेंगे ऐसा नहीं होता आपको जो भक्षण बोला है जो बोला है वो आपको करना है क्योंकि आपके उपाधि के लिए जो जो नियम बताए हैं साधन बताए हैं शौच आदि बताए हैं वो आपको तो करना है आप पूछेंगे देखो गाय इतनी जो है पूजनीय गोमाता पूजनीय है लेकिन गोमाता तो स्नान नहीं करती है दंड वंजन नहीं करती है आ, फिर जो है ऐसे कई मूत्र करती है कई शौच करती है तो देखो इतने भगवान होते भी ऐसे कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा तो कोई सोचे तो कैसा होता ऐसे तो आप नहीं चलानी चाहिए क्योंकि यह उपाधि में भेद है वो उनकी जो उपाधि है गोमादा की जो उपाधि है उस उपाधि में जो जो करना है वो कर रही है वो अब आपके उपाधि में जो जो करने के लिए शास्त्र ने कहा वैसे कर अब गोमादा को शौच करने के लिए नहीं कहा शास्त्र कहीं नहीं लिखा है गोमादा को शौच नहीं करना चाहिए नहीं करने से वो ठीक नहीं होता ऐसा कहीं लिखा है क्यों वो उसका काम है ही इसीलिए ऐसे भावना नहीं करना अवैसे भावना होगा सब उल्टा उल्टा हो जाएगा कुछ समझ में नहीं आता ये यहां होता इसलिए इस विषय को ध्यान में रखना है स्वरूप दृष्टि से ऐक्य में और उपाधि सहित ऐक्य में भेद है उपाधि सहित ऐक्य करने के लिए नहीं कहा नहीं हो सकता यदि हो सकता है तो इसमें ऐसा उत्तर नहीं देते जब आप ब्रह्म को आत्मावान के उपासना कर सकते हैं तो आदित्य को आत्मावान के क्यों नहीं उपासना कर सकते आदित्य को भी मैं मानू तो मना करता ऐसा नहीं कर आदित्य में ब्रह्म था आदित्य को ब्रह्म मान के उपासना करो अभी अगले अधिकरण में आएगा ब्रह्म दृष्टि उसका सात सूत्र आएगा अगले अधिकरण में तो वो मान करके उपासना करो ठीक है लेकिन वो आत्मा है ऐसा मानकर के उपासना करने के लिए नहीं कहा है ऐसे चौदना नहीं है ऐसे विधान नहीं है कि स्वरूप अध्य भिन्नत्व वो दोनों उपाधि के दियाधि उपाधि तो के दृष्टि से दोनों भिन्न होता है एक तो एक नहीं बना सकता उद्गीधाधिवद इत अनुमात यथा प्रतिभासम भेदेन प्रतीकानि इति सिद्धम्। जैसे उद्गी उद्गीधादिपासनाएं हैं उद्गीसनाओं के समान ये भी जैसा प्रतिभाषित होता है जैसा वहां चिंतन करने के लिए विधान किया गया है बिल्कुल उसी दृष्टि से ही चिंतन करना चाहिए भेदेन उपास्या भेद करके ही ये भेद या भेद उपासना करनी चाहिए तो ये वाक्यों में संशय होता रहेगा वो भी ब्रह्म कहा यह भी ब्रह्म कहा तो फिर सब ब्रह्म ही है ऐसा नहीं होता और शास्त्र ने विधान किया है कहीं तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा जैसे यह आत्मा अभाव आत्मा इत्यादि में सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन होते हुए भी वहां विधान किया गया आत्मा शब्द से विधान किया या आत्मा अंदरिया में अमृता वहां भी विधान किया विधान करने पर वो कर सकते विधान नहीं किया तो वो बात बासना अलग है इसलिए ऐसे में कंफ्यूशन नहीं करना चाहिए सूत्र है न प्रतीके न ही सह न प्रतीके मैंने प्रतीक में आत्मदृष्टि नहीं करनी चाहिए यह आता है न प्रतीके तो पहले आया आत्मदृष्टि करनी चाहिए आत्मदृष्टि करना आ... करके वहां बोला था पहले आत्मदृष्टि ही वहां ब्रह्मादि में आत्मदृष्टि करनी चाहिए कहा तो वो शब्द के यहां अनुवृत्ति करेगी किंतु न प्रतीक प्रतीक में निषेध कर प्रती में प्रतीक में आत्मदृष्टि नहीं होती जो है विष्णु भगवान के सालग्राम है सालग्राम भी मैं ही हूं तो फिर क्या करना है ऐसा नहीं होता है तो सालग्राम के जो पूजने के विधान कहा है उसी प्रकार आपको उसी को पूजा करना है बस वही है अब उसमें ब्रह्म दृष्टि कर सकते हैं लेकिन वो और मैं एक ही हूं तो कौन पूजने वाला कौन क्या करने वाला और नमस्कार चमस्कार सब क्यों करना है ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि प्रतीक अलग होता है प्रतीक दृष्टि से अलग होता है इसलिए आ, जब आत्मचिंतन में सर्वात्म भाव का जब चिंतन आप करते हैं वहां के लिए भी ये व्यवस्था बताइए विवेक चुनावि आदि में श्लोक है ना ना द्वैतम गुरु ना सहा इत्यादि बोला गुरु के साथ जो है अद्वैत ऐसा सोच करके मैं और गुरु एक ही हूँ और गुरु को क्यों नमस्कार करेंगे किसको नमस्कार करेंगे नमस्कार करने वाला कौन है नमस्कार आदि हो ही, ही, ही नहीं ऐसे ऐसे भावना नहीं कर सकते ये आ, यद्य स्वरूप दृष्टि से तो कल भी कहा था कि वो वहां कुछ भी नहीं है वेद भी नहीं है और सभी सब अवेद हो जाता है अवस्था में तो सब कुछ है लेकिन जब आ, इस कर्तव्य विषय में विचार करते तो उस समय वहां हो जाता अब यदि आपको प्रबोध हो गया जैसा भाष्यकार ने कहा तो फिर तो आपके पास कोई अज्ञान भी नहीं कुछ भी नहीं तो आपको तो फिर सभी के साथ ऐक्य हो जाए तो वहां अभेद ही होता वहां पर उपासना की बात नहीं होती लेकिन जब उपासना की बात है तो उन नियमों का अनुसरण करेंगे तब उसका फल मिलेगा नहीं तो नहीं तो नहीं सहा कहा बोलते हैं प्रतीक में उपासना में हम बुद्धि नहीं करने चाहिए क्यों नहीं सहा वो उपासक जो है ना वो प्रतीक नहीं है इसीलिए सीधा बोला उपासक जो उपासक है वो प्रतीक कैसे हो सकता है तो प्रतीक तो नहीं है ऐसा नहीं हम सबको मिलाकर के खिचड़ी बना रहे ऐसा नहीं होता है तो सहा मन वो उपासक कहा जो उपासक है ना वो प्रतीक नहीं होता है वो प्रतीक को आलंबन बना करके उपासना कर रहा इसलिए उसको वैसे करना पड़ेगा नहीं तो नहीं चलेगा ऐसा वो निश्चय किया ये एक निश्चय है एक ही सूत्र का अधिकरण है यहाँ ब्रह्म दृष्टि से वासना करने में वो वाला क्या हुआ आपके स्वरूप में बोला जो कल विचार किया था ये जो अन्य अन्य में जो वासनाएं करते हैं जैसे हम मूर्ति को लेकर वासना करते हैं आदित्य को लेकर के वासना करते हैं नदी को लेकर वासना करते हैं तो उनमें जो भाव बोला है उस भाव से वासना करना वो मैं ही हूँ ऐसे उपासना नहीं करना ब्रह्म तो मैं ही हूँ ऐसे उपासना करना वो तो कल कल बोला था हाँ ऐसे बात उपासन करना है वो तो करने के लिए बोला ना आत्मदृष्टि से हाँ। वो करना वो ऐसे चिंतन करना लेकिन यहां नहीं प्रतीक में नहीं ब्रह्मेतुपासीसीद इत्यात्म अथ अतिदेवत आकाशो ब्रह्मेती तथा आदि ब्रह्मेत सो नाम ब्रह्मतुपास्तेमादिषु प्रतीकोपासन संशय भाष्य कैसे उपस्थित करते हैं विषय को बड़ा सुंदर ढंग से उपस्थित करते हैं तो आपको ये सब ब्रह्मज्ञानी दिखता है अब जो संप्रदाय अनुसार अध्ययन नहीं करते हैं तो उनको ये भी ब्रह्मज्ञानी दिखेगा जो प्रकरण से उपासना का प्रकरण और उपासना में भी अलग अलग उपासना का प्रकरण होता है कोई अहंग उपासना का प्रकरण है वो तो वहां कुछ और ही होता है प्रती उपासना प्रती का आगे भी सूत्र आएगा प्रती के लिए कुछ विशेष प्रावधान है वो अलग है फिर संपद उपासना है उसके जो है तरीका अलग है तो अलग अलग होता ही, तो ये उपासनाओं होगा जो भेद है वो किस प्रकरण में कहा आया है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा केवल ब्रह्म शब्द सुनकर के आत्म शब्द सुनकर के सब निश्चय नहीं होता अब यहां तो मनोब्रह्मेत उपास किताब सोचेंगे मन तो ब्रह्म है अब जो मन ब्रह्म है तो मन तो मेरे में ही है ना अब मैं ब्रह्म अम, मेरे, मेरे साथ मन का ऐक्य कैसे नहीं होगा ऐसा सोचेंगे लेकिन यह नहीं हो सकता मनोब्रह्मेत उपास मन को ब्रह्म मान को उपासना कर कर सकते ब्रह्म तो आपका स्वरूप है ठीक है लेकिन मन आपका स्वरूप नहीं ऐसा इसलिए मनोब्रह्मेत इति अध्यात्म यह अध्यात्म संबंधी उपासना यानी आत्मा से जुड़ा हुआ है यहां ये मन तो आत्मा का ही है ना आपके पास है इसलिए अध्यात्म और अधिधेयवतम देवताओं को लेके क्या उपासना करना आकाश हो थी। ये आकाश है ब्रह्म ये मन और आकाश एक समान होता है मन भी बहुत व्यापक होता है सूक्ष्म होता है और सर्वत्र व्यापक रहता है कहीं भी बैठ करके कुछ भी चिंतन कर सकता है ना मन नहीं होने से कुछ भी नहीं मन ही सब करता है और मन ही आपके व्यक्तित्व है मन ही सब सृजन करता है मन ही सब नष्ट करता है तो मन है तो सब है मन नहीं है तो सब नहीं है मनो विजृंभित में दत् सर्व ऐसा कहते मुंडक मणंड के उपनिषद भाषा में होता मन के द्वारा ही ये सारे उपस्थित किया गया और मन नहीं है तो कुछ भी नहीं मनोवै गगनागारम मनोवै सर्वदो मुखम मनोतीतम मनस्सर्व सर्वम मन परमाथता ऐसा कहा कि मनोवै गगनागार ये जो मन है ना गगन समान है आकाश के समान सर्वव्यापक है इसलिए सर्व देखो दोनों में संबंध है वो सर्वव्यापक क्या है यहां बैठे बैठे वो कहीं भी जा सकता अभी मुंबई जाएगा दिल्ली जाएगा फिर कहीं उधर जाएगा उधर जाएगा कहीं भी जा सकता उसको कोई समय नहीं चाहिए वो सर्वव्यापक होता है सर्वोत्र व्यापकता जैसा रहता है तो मनो भाई गगनागारम मनोवई विश्वदोमुखम मन को सारे विषय उपस्थित करने के सामर्थ्य है मन कभी भी आ, मन ऐसा समर्थ जैसा दिखता है मन में ऐसे सामर्थ्य है कि आप सारे विषय मन में उपस्थित कर सकते ऐसे सामर्थ्य है इसलिए मनोवै विश्व दो मुखम आपके पास जो कुछ भी है वो सब मन का दिया हुआ है यदि मन काम नहीं करता है तो कुछ भी नहीं है तो आपका बहुत बड़ा धन है मन मनोवई विश्वदो मुखम बहुत अच्छा तो मनोअतीतम मनस् जो बीत गया आपके जो जीवन बीत गया आप जिसका स्मरण करके आनंद लेते हैं अथवा दुखी होते हैं ये अतीत जितने भी हैं वो मन के कारण ही है नहीं तो अतीत का क्या प्रमाण है आपके पास अतीत का क्या प्रमाण कोई प्रमाण आप जन्म लिए आपके पास कोई प्रमाण है क्या हा? नहीं, नहीं प्रमाण पत्र नहीं मिला बत सच मिले कोई तो बात तो तो नहीं है प्रमाण वो ऐसा है ना क्यों क्योंकि उस समय मन काम नहीं कर रहा था आप जन्म लिया आपको याद नहीं है बाद में सभी ने बताया और वो, वो हॉस्पिटल वाले ने लिखे दिया आपका जन्म हो गया ऐसा करके लिखे दिया फिर सील लगा करके दिया तो आप मान लेते हाँ विजय हो गया हो गया ऐसा करके मानना पड़ेगा तो ये क्या क्यों नहीं है क्योंकि वो अतीत तो है लेकिन आपको याद नहीं है वो आप वहां है ही नहीं मन नहीं था मन हो तो होगा नहीं तो नहीं होगा इसलिए जब से मन थोड़ा काम करना शुरू करता है उसका जो है हालचाल ठीक हो जाता है तब से आपको याद रहते हैं। मतलब दो तीन साल के बाद में याद रहता है थोड़ा बहुत याद करते जो खेला कूदा जो भी हुआ घटनाएं याद रहती है उसके पहले का कुछ भी नहीं आदमी पता ही नहीं था क्योंकि मन वहां ठीक काम नहीं कर रहा था काम तो कर रहा था बहुत कम विचार थे जो अपने काम चलाने के बाकी आगे पीछे का याद रखने लायक कुछ भी नहीं। इसलिए मन अतीत क्या है वो मन है मनोतीतम मन सर्वम और जो भविष्यत है वो भी मन है अब आगे सोच करके सब निश्चय करते हैं मन के बिना कैसे निश्चय करें इसलिए मन बहुत बड़ा है मन को ब्रह्म मान की उपासना करने में कोई हानि नहीं इतना सब काम जब कर रहा है बहुत विशाल कार्य है इनका ऐसा को छोटा मोटा कार्य क्षेत्र नहीं बहुत विशाल बहुत लंबा चौड़ा जाता है और यहां बैठ करके कहां कहां का सोच लेते हैं ब्रह्म, ब्रह्म लोगों का चिंतन कर लेते हैं ये करते हैं वो करते सब कुछ करते हैं सारे दुनिया को समझने के लिए पूरे रिसर्च करने में लग जाते हैं बहुत कुछ शक्ति हो जाती है इसलिए मन तो सब कुछ है मन सब कुछ है तो फिर क्या है मन को फिर क्या मानना बोले कि मन को ब्रह्म मानकर उपासना करो अच्छा मनोदीदम मनस्तर कहते हैं ब्रह्म मान की उपासना करेंगे तो बाद में हो जाएगा वो तो है वो अभी अभी तो काम करने के लिए तो सब कुछ कर रहा है लेकिन मन बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया ऐसा समझो हाँ ये एक जो है ना मन जो है ऐसा थोड़ा इधर रास्ते से भड़क गया थोड़ा भ्रमित हो गया तब तो सब गया इसलिए मन को मान की उपासना करना बहुत सरल है ऐसा सोचे तो कितना बड़ा काम है इसलिए बोला मनोब्रह्मेत उपासिता इत्या अध्यात्म उसी स्थान पे आकाश को रखा देवत तो हो गया इसी प्रकार आदित्यो ब्रह्म इत्या आदेश आदित्य ब्रह्म है ऐसे आदेश है ऐसे उपासना है स यो नाम ब्रह्मेद उपास अभी नाम ब्रह्म है ऐसे करके उपासना करो ये बस सब छंदों के मैं आया नाम ब्रह्मेत उपास या वत नाम नो ग्रस्ते यथा गाचारो भवधि का नाम को ये जो नाम है जितने भी नाम है जहां भी देखो कोई भी वस्तु है उसको एक नाम है सारा नाम इकट्ठा कर को करको, करके आप बनाओ तभी आजकल कितने सारे जो डिक्शनरीज बनते हैं विश्वकोष बनाते हैं तो भी पूरा नाम नहीं आ पाता है क्योंकि जैसा जैसा बनकर के तहार होता है तब तक जो है हजारों नाम नए आ जाते हैं तो इसमें बहुत बड़ी व्यापकता है अनंत है तो वहां सनत कुमार जी ने कहा ये जो नाम ब्रह्म करके बाकी बहुत बड़ा कुछ चिंतन मत करो नाम को ही ब्रह्म मान के उपासना करो तो नाम में सब कुछ है और नाम नहीं तो क्या है तो यावत नाम नो गदम तावत तत्र हस्त यथा कावचारो भवती जहां तक नाम की गति है मतलब नाम नाम नाम कहां तक जाता है वहां तक उसका स्वतंत्र चरण हो जाए स्वतंत्रता मिलेगी वहां तक उसका राज्य चलेगा वहां की चक्रवर्ती बनेगी ऐसा उतना फल मिलेगा ऐसा कहा तो इसका अर्थ यह है कि नाम तो आदमी जाने के बाद भी रहता नाम एक ही कला है थोड़ा सा कला पुरुष के बारे में जब विचार करते हैं, एक कला ये नाम जो कला है वो आदमी जाने के बाद भी रहता बाकी सब कलाएं निकल जाती <coughs> कला दशा पंचदशा प्रतिष्ठा यह आया प्रश्नोपरिषद में तो पंद्रह कलाएं जो है निकल जाती है फिर ये कला रहती है वो नाम रूप कला वो अभी भी है हजारों साल पहले चले गए उनका नाम अभी भी हम ग्रहण करते तो ये नाम की बहुत महिमा है इसलिए नाम को ब्रह्म मान करके उपासना करो ये कहा अब प्रश्न होता है कि ये प्रतीक उपासनाएं हैं ये सब प्रतीक है मन एक प्रतीक आदित्य आकाश और नाम ये प्रतीक है शु आत्मग्रह कर्तव्यो न ये संशय है भाष्यकर बिल्कुल क्रम से प्रक्रिया से जाते हैं संशय पहले उपस्थित किया और संशय का स्वरूप दिखाया कि ये इनमें जो है ना आत्मग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जैसा पहले कहा गया नाम अहम अस्मी मैं नाम हूं मैं आदित्य हूं मैं आकाश हूं मैं मन हूं ऐसा उपासना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए तो ऐसे उपासना जैसा लगता है अभी नाम मैं हूं करके उपासना करने में क्या दिक्कत है तो नाम तो मैं हूं ऐसे तो मेरा नाम तो मेरा ही है ना दूसरा कहता है नहीं तो नाम ब्रह्म अच्छा है ऐसी उपासना कर सकते हैं तो बोलते किम दावत प्राप्त हो क्या करना चाहिए क्या बोलते तेस्व भी आत्मग्रह है ये आत्मग्रह करना ठीक है क्योंकि ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया ही है अब जब ब्रह्म शब्द प्रयोग किया तो ब्रह्म के साथ आत्... वो नाम का ऐक्य हो गया ऐक्य होने के बाद में ब्रह्म के साथ हमारा ऐक्य है हम पहले से उपासना कर रहे हैं लिए आत्माग्रह करना ठीक है सीधा हो जाएगा कस्मा वो कारण पूछता है पूर्व पक्षी ब्रह्मण है श्रुदिशु आत्मत्वे प्रसिद्धत्व यह तो आप कई बार कहते आ रहे हैं ये कोई नई बात तो है नहीं ब्रह्म कौन है आत्मा है अब यहां ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया ना तो आत्मा ब्रह्म जब एक हो गया तो जिसके साथ ब्रह्म शब्द बैठा हुआ है उसके साथ एक होने में क्या प्रॉब्लम है तो होगा ही है ना भिन्न भिन्नत्व भिन्णत्व न्याय लगेगा तो ब्रह्मण श्रुदिशु आत्मत्व ने प्रसिद्धत्व ब्रह्म को श्रुदियों में आत्म रूप से कहा है इसीलिए प्रतीका नाम अभी विकारत्वा। और प्रतीक कौन है ब्रह्म का विकार है तो ब्रह्मत्व सदी आत्मत्वब्ति उस दृष्टि से प्रतीक सारे ब्रह्म हो गए और उस ब्रह्म के साथ आत्मा का ऐक्य पहले से सिद्ध है तो वो प्रतीक के साथ भी आत्मत्वबुद्धि हो जाए ये सामान्य ज्ञान सामान्य कॉमन सेंस यही कहता है कि ऐसा हम मान सकते हैं, मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब ऐसा कोई किसी को कहेगा तो वो मान ही लेगा क्यों और कोई व्यक्ति तो है नहीं इनके पास वो तो सत्य ही ऐसे होना चाहिए अब कैसे वो ब्रह्म अब वो वो हम मैंने वहां कह रहे हैं कि नाम तो ब्रह्म है ब्रह्म विकार है उनका विकार है आदित्य है आकाश है मन है यह सब वो इसी का ही विकार है और वो ब्रह्म है यहाँ आत्मा है तब क्या है वो भी आत्मा का विकार हो गया ऐसा स्पष्ट रूप से ये नाम आदि को रूप से ही उपासना करनी चाहिए इसमें कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता है ऐसा गुरु आदि ने कहा तो एवं प्राप्ते भ्रू महा इस प्रकार प्राप्त होने पर अब उत्तर देते नहीं प्रतीकेशु आत्मदिम बधनीयात कहते हैं ये प्रतीकों में आत्मबुद्धि नहीं बांधनी चाहिए ंग का रूप है ना न न प्रतीके आत्मायात क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए वो तो अच्छा था ना बोलते नहीं सह उपासक ये देखो नहीं सहा इसका अर्थ कर रहे सूत्र में नहीं सहा है ना उसी को लेके बोल रहे नहीं सह मान सह उपासक वो जो उपासक है ना वो प्रतीका नहीं व्यस्ता नहीं, वो जो प्रतीक जो व्यस्त है ना व्यस्त मन वृष्टि जो उपाधि के कारण वो वृष्टि बना हुआ व्यस्त है व्यष्टि है वो ऐसा परिच्छि तद अंतकरण विशिष्ट या तद उपाधि विशिष्ट जो वस्तु है उसी को आत्म रूप से आकलित वो तो कभी भी आत्म रूप से उसका आकलन नहीं करता आत्म रूप से आकलन नहीं करता अब ये जो चटाई है आपके सामने अब चटाई भी ब्रह्म विकार है आपको पता लेकिन ये चटाई मैं हूं ऐसा आकलन करेगा क्या कोई बोलेगा नहीं ये चटाई को आपका स्वरूप मानकर उपासना करो बोलो तो क्या होगा ऐसा नहीं करता है तो वो कोई भी बात बताते हैं तो सेंसिबल होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दिया ऐसा तो ये पक्का है कि आप भी ब्रह्म है या चटाई भी ब्रह्म है लेकिन चटाई आप नहीं है क्यों उसकी उपाधि अलग है हमारी उपाध अलग है ब्रह्म रूप से आप दोनों में ऐक्य है लेकिन व्यस्तता, व्यस्त दृष्टि से दोनों तो में ऐक्य नहीं होता इसलिए भावाद्वैदम सदा कुरिया क्रियाद्वैदम न कुछ अद्वैदम त्रिष लोगेशु नाद्वैदम गुरुना सा इसका जो तत्व है वो तत्व को जानकर के अद्वैत भावना करे, वो तब होता है और वो तत्व को जानकर नहीं करता है तो वह अद्वैत भावना नहीं बनेगी और वह व्यवहार का लोप कर देगा और आपको भ्रमित करेगा आपके साथ दूसरे को भी भ्रमित करेगा अंधे ने व दीयमाना यदा अंधा ऐसा हो जा इसलिए ऐसे युक्ति वेदांत में नहीं है ऐसा तर्क नहीं किया जाता तो नहीं सह उपासक वो जो उपासक है प्रतीकों को आत्मदृष्टि से आकलन नहीं करता फिर क्या करता कहता है वो कहते यद पुनर् ब्रह्मविकारिवाद प्रतीका नाम ब्रह्मत्व तदश्च तो आप जो कह रहे हैं ना आप जो कह रहे थे कि ब्रह्म विकार होने के कारण प्रतीकों का ब्रह्मत्व तो सिद्ध हो गया कि प्रतीक क्या है ब्रह्म विकार है ब्रह्म विकार होने पर दोनों में ब्रह्मत्व तो सिद्ध हो गया ब्रह्मत्व तो सिद्ध होने पर वो ब्रह्म का आत्मा के साथ ऐक्य सिद्ध है सुस्ती के द्वारा तब तो आत्मत्व दृष्टि आ गया क्यों नहीं आ सकता जैसा एक मिट्टी से एक मिट्टी का ढेला लाया आपने कुवार ने दो घड़ बनाया चार घड़ बनाया चारों घड़ रखा हुआ आपने कल देखा एक मिट्टी से यह बनाया चार घड़ अब वो मृत्तिका के साथ में घड़ों का अभेद हो गया कार्यकारण अन्य तो न्याय से वो अभेद है लेकिन प्रथम घट और द्वितीय घट में परस्पर अभेद नहीं और प्रथम घट द्वितीय घट के आत्मा नहीं है उसका स्वरूप नहीं वो घट दोनों अलग अलग एक एक घट का आत्मा के साथ यानी मृतिका के साथ ऐक्य है किंतु प्रत्येक घड़ का दूसरे घर के साथ ऐक्य नहीं मानते उसमें भेद मानते हैं वो कैसे कर सकता क्योंकि तदवच्छिन्न घट तद अवच्छिन्न घट का स्वरूप नहीं हो सकता क्योंकि जो तदावच्छिन्न घड़ का जो अवच्छेदक है वो उपाधि भिन्न हो जाती है और उसमें दूसरे घड़ में जो तदावच्छेद उपाधि है वो भिन्न हो जाती है इसलिए तदावच्छिन्न घड़ तदावच्छिन्न घड़ का स्वरूप नहीं होता है उसका मृतिका के साथ ऐक्य होता है। आप मांडू की भाषा आदि में इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं वहां कहास्मिन घड़े भिन्न एक घड़ जो है नष्ट होने पर वो घर ही नष्ट हुआ माना जाता है दूसरे घड़ को नष्ट हुआ नहीं माना जा सकता और ये जैसा एक घड़ा आकाश है तो दूसरा घड़ा आकाश है वो घड़ को लेकर के अलग होता है इसलिए ये फॉर्मूला आप यहाँ नहीं ला जा सकते पूर्व आदि में जो फॉर्मूला बनाया था क्या बनाया था कि नाम आदि भी ब्रह्मविकार है और ब्रह्मविकार होने के कारण उसमें ब्रह्मत्व तो आ गया और वो ब्रह्मत्व तो यहां आत्मत्व तो के साथ ऐक्य करता है तो इसीलिए नाम का ब्रह्मत्व और आत्मा का आत्मत्व तो में ऐक्य हो गया ऐसा जो फॉर्मूला आपने बनाया ये नहीं हो सकता तद वो असद है क्यों कहते प्रतीक अभाव प्रसंग तब तो प्रतीक रहेगा ही नहीं आप तो ये इस प्रकार की फॉर्मूला बनाएंगे तो प्रतीक नहीं रहेगा प्रतीक समाप्त हो जाएगा अनुबाधी संबंध जो है वह समाप्त हो जाएगा प्रतीक समाप्त तो होने का क्या दोष है पर तो फिर वो उपासना नहीं रहेगी अब उपासना कहां करेंगे प्रतीक को आलंबन बना के उपासना करना था उसका फल प्राप्त करना था वो तो नहीं हो पाए प्रदीक अभाव प्रसंगा विकार स्वरूप उपमर्देन नहीं नामादि जादस्य में आश्रितम भवती तब क्या होगा कि विकार स्वरूप को नष्ट करके ज्ञान के द्वारा विकार स्वरूप को नष्ट करके नामादिजादस्य नामादि जितने भी है आदि जो भी यहां कहा गया मन है आदित्य है आकाश है इत्यादि सबका ब्रह्मत्व में आश्रितम तब तो ब्रह्मत्व ही आश्रित किया हुआ होता है ब्रह्म ही वहां स्वीकृत किया हुआ होता है तब तो क्या होगा तब तो फिर वहां उपासना किसमें करेंगे वो ब्रह्म ही हो गया वो तो कहते हैं स्वरूप उपवर्दे जमादि नाम कुतः प्रतीकत्व आत्माग्रह तब जब विकार तो उसका नष्ट करके आपने उसको ब्रह्म बनाया तो स्वरूप उपमर्द उसका हो गया अब वो नामादि रहा ही नहीं तो नामादि जब नहीं रहा तो नाम को लेकर के प्रतीक मान करके उपासना करते समय आत्मग्रहण करने के लिए आपको क्या रहेगा वहां आत्मग्रहण होगा ही नहीं क्यों वो नाम का नाम तो समाप्त तो हो गया ना विकार समाप्त तो हो गया विकार समाप्त तो होने के बाद फिर तो वो तो शुरू भी हो जाता है फिर उसके साथ तो फिर मिलाने का कोई संबंध ही है नहीं वहां उपासना करने का कोई अवसर ही नहीं इसलिए वो प्रतीक को हम आलंबन को नहीं नष्ट कर सकते आलंबन को नष्ट करने पर उपासना होती है चिंतन नहीं होगा तो जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं, उसी फॉर्मूला से ऐसा हो जाएगा जा। क्योंकि नामादि का विकारित तो नष्ट हो गया विकारित तो नष्ट हो गया तो क्या है वो ब्रह्म बन गया अब ब्रह्म बनने के बाद में फिर आप किसकी उपासना कर रहे हैं नामादि की उपासना नामादि आलंबन की उपासना करेंगे ब्रह्म की उपासना करेंगे वहां तो है नहीं फिर नाम ना इसीलिए प्रतीकत्व नष्ट हो जाएगा फिर वहां आत्मग्रह किसका करेगी आत्मग्रह करने के लिए कोई अलग रहा है ऐसा नहीं हो सकता ये गलत है न जब ब्रह्मण आत्मत्वा ब्रह्म दृष्टि उपदेश आत्मदृष्टि ही कल्प्या ये कह रहे हैं। पहले कहा था जहां ब्रह्म दृष्टि उपदेश किया वहां आत्मदृष्टि करने चाहिए कहा लेकिन यहां ऐसा नहीं यहां तो ब्रह्मण आत्मा होने से आपका ये कहना है कि ब्रह्म आत्मा है ना ब्रह्म आत्मा होने से जहां ब्रह्म दृष्टि आएगी उन उपासनाओं में भी आत्मदृष्टि करनी चाहिए ऐसे आपने कहा वो फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा नहीं होगा क्यों कर्तृत्व आदि अनिराकरण उसका हेतु दे रहे ऐसा क्यों नहीं कर सकते वो इसलिए नहीं कर सकते यहां जो आ, यहां ब्रह्म दृष्टि का उपदेश दिया जितने वाक्य है उन ब्रह्म दृष्टि में आत्मदृष्टि करने के लिए आ, ब्रह्म संबंधी दृष्टि आत्मदृष्टि तो हो जाएगा लेकिन ये उपासक का जो कर्तृत्वादि है उसका निराकरण अभी नहीं हुआ वो उपासना करने के लिए प्रस्तुत हुआ था कर्तृत्वादि का निराकरण नहीं हुआ उसका परिच्छिन्न तो अभी शेष है परिचिन्न तो शेष रहने से फिर वो आत्मदृष्टि से उसको ग्रहण नहीं कर सकता और उपासना नहीं हो सकती बोले कि कर्तृत्व आदि समाप्त होने पर क्या होगा कहते कर्तृत्वादि सर्वसंसार धर्म निराकरण नहीं ब्रह्मण आत्मत्वपदेश या आप बार बार ध्यान रखो नहीं तो आप वेदांत के ऐसे प्रक्रिया में ऐसे उलझ जाएंगे ऐसा आप फंस जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता नहीं आए ये भी उपदेश दे रहा वो भी उपदेश दे रहा ऐसे भी कर रहे हैं जैसे गीता में सब आत्मा को उपदेश देने के बाद प्रति लक्ष्मण बोल के ये सब बोलने के बाद में भगवान कहता है उठ करके युद्ध करो बोलते हैं बोलते हैं ये क्या होगा इतना सारा उपदेश बोल दिया और बाद में हिंसा करने के लिए बोलता ये लोग इसी के पीछे पड़े वो बोलते हैं ये कुछ ना कुछ गड़बड़ा है ये सब बोलने के बाद में बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश दिया और उसके बाद हुआ युद्ध करो सबको मारो बोलते तो हो, हो, क्या हुआ फिर उपदेश का मतलब क्या हुआ ऐसे तो है यहां तो इसीलिए ऐसा नहीं समझो उलझ जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा व्यवस्थित करना चाहिए तो अब जो है ब्रह्म को आत्मदृष्टि से उपदेश किया आत्मत्वोपदेश ब्रह्म का किया कम किया जब यह आत्मा को कर्तृत्व आदि सर्वसंसार से मुक्त किया मुक्त करने के बाद में सर्वधर्म संसार धर्म, धर्म निराकरण वो नेति ने इत्यादि के द्वारा सारा संसार धर्म को निराकरण करने के बाद में आत्मा का उपदेश के साथ ब्रह्म का ऐक्य किया तो वो, वो इधर नहीं आएगा ना तद अनिराकरण ना जो उपासना विधान इधर नहीं आएगा वो क्यों क्योंकि वो जो सर्व सर्वसंसार धर्म का निराकरण करने के बाद में यह उपासना नहीं बताई जा रही है नाम ब्रह्मास यहां का संसार का धर्म निराकरण किया नहीं, नहीं किया आदित्य ब्रह्मा ये निराकरण नहीं किया संसार अभी है संसार में जो प्रतीक है प्रतीकों को आलम्पन लेकर के उपासना बताई जा रही है और आप उस उपासना को करना चाहते हैं कर्तृत्व आदि आपके अंदर है अभिमान है तो उपासनाओं को करना चाहिए खाली ब्रह्म ब्रह्म बोलते रहने से नहीं होता है अब ब्रह्म हो गया ब्रह्म ज्ञान हो गया ये बोलते रह सकते कुछ हो गया ना होने वाला नहीं अब वो उसका क्रम से जाना पड़ेगा नहीं तो नहीं समझ में आता तो यहां ये आप कर्तृत्व सर्व संसार धर्म का निराकरण नहीं किया बोले कि हमने सर्व धर्म निराकरण कर दिया कर दिया तो फिर आपका हो गया फिर आप तो इसके पीछे क्यों जाएंगे तो ये तो है ही नहीं आपके लिए कुछ सर्व धर्म का निराकरण संसार धर्म का निराकरण करने के बाद में नाम रूपाधि में सत्यत्व तो बुद्धि है नहीं नाम रूपाधि का तो स्वरूप ही हो गया अब जैसा घड़ का स्वरूप मृत्यु का ही हो गया तो फिर अलग अलग घड़ का कोई दर्शन है नहीं फिर एक घड़ को दूसरा बनाने का कोई मतलब ही नहीं वहां कोई व्यवहार नहीं करना हो ही नहीं सकता तब तो आत्मबुद्धि कर सकते उस स्थिति तब तक नहीं करना चाहिए जहां जिसको जिस स्थिति में साफ करना है उस स्थिति में उसको साफ करना है और वो नहीं किया तो फिर वो प्रयोजन में नहीं आएगा इसीलिए यहां उपासना विधान किया है उपासना विधान तो कर्तृत्व समत्व आत्मग्रहो न उपब्य दे वाक्य बोल रहे हैं रही ग्रहसेमय है। वाक्य है कहते हैं ये जो उपासक है ना यह प्रतीकों के साथ समान होता है प्रतीक समत्व प्रतीक जैसा है वैसा ही उपा भी है कैसा क्या है प्रतीक बोलता है कि ये जो है ना प्रतीक परिच्छि है उपाधि युक्त है इसलिए परिच्छिन्न व्यस्त है।, है और वो संसार के अंतर्गत है एक प्रतीक है जैसे ब्रह्मा आकाश आदि प्रतीक है ये संसार के अंतर्गत है और वो भी उपा उपाधि से युक्त है आकाश की उपाधि है शब्दाधि जो है उपाधि है इसलिए उपासक से प्रतीक ही समत्व उपासक और प्रतीक समान होते इस दृष्टि से यह समान मैंने ये को है ऐसा में नहीं ये जो जो धर्म अभी प्रतीकों में है वो सब धर्म उपासक में भी है तो वो व्यस्त है उपाधि के सहित व्यस्त है इसलिए आत्मग्रहो नहां तो आत्मग्रह नहीं हो सकता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए ऐसा नहीं किया जाता तत्व दृष्टि से वहां अलग है यह तत्व दृष्टि तो यहां आया ही नहीं ऐसा ही है तो दोनों में परिच्छित्व जो उपाधि संबंध जो धर्म है वो सारे बैठा हुआ है तो उपाधि धर्म को लेकर के आप उसको नहीं कर सकते वो अलग ही रखना पड़ेगा तो जैसा आपके शरीर में कुछ मालिन्या लगा हुआ है मल लगा हुआ है धूल आदि गंदगी है तो उसको साफ करना पड़ेगा ऐसा नहीं सोच सकते ये शरीर क्या है ये भी तो मिट्टी से ही बना हुआ है पार्थिव शरीर है और ये धूल लगा हुआ तो क्या होगा और फिर धूल लगने से भी कोई बात नहीं वो लेकर के आप मंदिर जाएंगे पूजा में बैठेंगे और होगा क्योंकि वो भी तो वही है ये भी तो वही है तो ऐसे में क्या होता है ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कभी कभी कभी ना, हम जिसको बुद्धिमान समझते हैं वो लोग भी ऐसा सोचते हैं ऐसा बोलते हैं अरे क्या आवाज़ जाता है वो ऐसे करो ऐसे करके क्या है ऐसे सोचता है बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के परिच्छन विभाध ही अलग है अब मंदिर भी मिट्टी से बना हुआ है ठीक है आपके शरीर में भी मिट्टी है और आपका शरीर भी मिट्टी है समझ लो लेकिन आपका शरीर और आपके शरीर में लगे, लगी हुई जो मिट्टी धूल है और मंदिर में जो भगवान भगवान भी तो कह पत्थर का ही नो है, तो है वो भी तो मिली हाँ, सारा मिट्टी है इसका मतलब सारा मिट्टी मिलकर के एक हो गया इसमें क्या मिट्टी धोना क्यों धोएगी ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उसका स्थान अलग है वो मिट्टी पत्थर होते हुए भी वो पत्थर का कुछ विशेष स्थान प्राप्त हो गया वो एक आ, सुंदर वाक्य कहा किसी सुभाषकार ने देवम फलती सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम देवम फलद सर्वत्र न विद्या न ज पौरुष अरे सब जगह अपना कर्म प्रारब्ध जो है ना जो माथे पे लिखा हुआ वही काम करता है आपके विद्या आप जो है बहुत बड़े विद्वान हैं वो काम नहीं करता और आपके पौरुष मतलब आप बहुत वीर सूर्य पराक्रमी हैं वो भी नहीं काम करता देवम फलम मन प्रारब्ध जो कर्म हमारा भाग्य होता है वो भाग्य काम करता है सर्वत्र और न विद्या न ज पौरुष जो जिसको कोई विद्या नहीं है कोई पढ़ा लिखा नहीं है आ, मतलब कुछ नहीं है वो भी बहुत बड़े नेता बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है उनको बड़ा आदर मिलता है अब आगे पढ़ा लिखा हुआ है यहाँ जो है फालतू घुमरा है जो नौकरी नहीं मिलने से ऐसे घुमरा ऐसा होता है तो इसलिए विद्या का क्या मतलब उनका भाग्य है वो चला है, गया वहां बहुत गया न विद्या नजर पुरुष क्यों पाषाण से विद्या ये देवत्व आका था पत्थर का क्या विद्या पत्थर पत्थर को ही नहीं पत्थर है वो तो वो देखो अभी देवता फिल करके अंदर बैठा हुआ सब लोग जाकर के उनको नमस्कार कर रहे हैं उनके पास न विद्या है ना पौरुष है ना आ, कोई सूर्य वीर पर आक्रमण कुछ तो नहीं ना तो वो पत्थर का कुछ प्रारंभ मानना पड़ेगा अन्य से अलग है वो पत्थर को वहां बिठा करके लोग पूजा कर रहे हैं वो ऐसा होता है अभी गंगा जी में बहुत सारे पत्थर आते हैं सब पत्थर को सब पूजा पूजते नहीं उसमें से कोई कोई पत्थर को निकाल पूजा करते तो उसका भी कुछ प्रारंभ मानना पड़ेगा इसलिए ऐसा होता है तो वो विशेष स्थान को प्राप्त किया है तो उसके साथ आपका उपाधि का भेद नहीं कर सकते वो अलग ही होता है तो मंदिर जाना है तो मंदिर जाने का जो नियम बनाया है वो नियम के अनुसार पूरा पालन करके ऐसा करना चाहिए और आपको जो सहजादी नियम बोला है वो करना है आपके शरीर तो मिट्टी है ये ठीक है लेकिन अब वो मिट्टी का रूप में नहीं है अब वो दूसरे रूप में है तो इसमें कुछ गंदगी लगेगा तो बदबू आएगा और समस्याएं खड़ी हो जाती है रोग आएगा सब कुछ होता है और वो दूसरे को भी रोगी बना देता है अपने को भी रोगी बनाता है दूसरे को भी बना देता है बहुत कुछ कारण है इसलिए ऐसा ऐक्य नहीं करना हाँ स्वरूप दृष्टि से एक हो गया सारे में मतलब हो गया ऐसा नहीं होता है ये ये देखो जा अभी बता रहे भाषा इतने पक्का भाष्यकार कितने पक्का वेदांति और उसके बावजूद ये सारे में व्यवस्था बनाया इसलिए वो आचार्य यह ऐसे ही सब कुछ करके सब ऊपर करके बोल देने से नहीं होता है जिसको जो व्यवस्था है उसको वैसे करना चाहिए तो प्रतीक ही समत्वा प्रतीकों के सारा समान होने से आत्मग्रहों न उप जैसा नहीं रुचक स्वस्तिक अभी मैंने उदाहरण दिया ना वैसा ही ये रुचक और स्वस्तिक ये दोनों जो है सोने से बना हुआ दो आभूषणों का नाम है जो रुचक एक आभूषण है और स्वस्थिक है आभूषण जो स्वस्तिक के आकार में बनाते होंगे उस प्रकार का आभूषण का नाम स्वस्तिक है वो गले में पहनते हैं रोजक है हाथ आदि में पहनते हैं तो ऐसे दोनों सोने से बना हुआ लेकिन सोना सोने के साथ इनका भेद है यानी स्वस्तिक क्या है सोना ही है रुचक क्या है सोना ही है हार क्या है सोना ही है कंगन क्या है सोना ही है सब सोना ही है लेकिन इनका परस्पर दादाद में नहीं ये परस्पर यह अलग अलग इसलिए जो रुचक से काम होगा वो स्वस्तिक से होगा नहीं इसलिए रुचक स्वस्तिक और इधर इधर आत्मत्व तो नहीं ये दोनों का एक आत्मत्व तो नहीं मानना चाहिए जो जहां जिसको जैसा मानना है वैसे मानना है ये दोनों भी मिला रहा नहीं तो उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा फिर मिलाएगा तो इसलिए आभूषण सारे सोने से है सोने के साथ उनका भेद है लेकिन आभूषणों का परस्पर अभेद हम नहीं मानते वर्णात्माना एव तो ब्रह्मात्मना एकत्वे प्रदीगाभाव का अभाव प्रसंगम अवोजामा यही कहते हैं या जो है ना सुवर्ण रूप से एकत्व है सुमर सुवर्णात्मना तू ब्रह्मात्मना एकत्वे सुवर्ण रूप स्थान में जो ब्रह्म है उसके साथ एक होने पर भी और ऐसा एक आदि मान लेते हैं तो प्रदीगाभाव का भाव प्रसंगम अवोजामा प्रदी हो जाएगा यह हमने अभी कहा कि फिर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो गया तो प्रदीप रह गया प्रतीक तो नहीं है प्रतीक नहीं है तो बास ना कहा करेंगे फिर अब नहीं कर सकते इसलिए आतो न प्रतीकेश आत्मदृष्टि इसलिए गलती से भी प्रतीकों में आत्मदृष्टि नहीं करना चाहिए वस्तु स्वरूप को समझ करके वस्तु स्वरूप और विकार दोनों में क्या भेद होता है इसको समझना है विकारों में आत्मदृष्टि या परस्पर अभेद नहीं होता वस्तु स्वरूप में होता है इसकी थोड़ी सी ठीका है नीचे न्यायर्ण में चतुर्थ पंक्ति। वस्तु विकार चतुपंक्तिवूप वस्तुवृत्न विकारूपेण नादीना ब्रह्मत्गा जीवत्ल जीवस ब्रह्म प्रतीक तेषा भी ब्रह्म आलमबनाभास्तिर्न सर्थ ये सिद्धांति तात्पर्य भाषे सारवाक्यतात्पर्य कि वस्तु वृत्तेना वस्तु वृत्तमन वस्तु स्वरूप से स्वरूप दृष्टि से विकार रूपेण नामादि नाम ब्रह्मत्व होगा जो विकार रूप में आए हुए नामादी है इनका ब्रह्मत्व नहीं होता है नाम नाम रहते हुए ब्रह्म नहीं जब उसका नामत्व तो समाप्त हो जाएगा तब ब्रह्म होता है घड़ घड़ रहते हुए हम इसको मिट्टी नहीं कहते क्योंकि घट नाम है उसका काम भी अलग है ऐसा नामादि होगा विकारत्व रहने पर उसमें ब्रह्मत्व नहीं कहा जा सकता इसी प्रकार फिर क्या करना है जीवत्व लये जीवत्व का लय करके जीवत से ब्रह्मोक्तिवत जैसा जीवत्व को लय करके हम जीव को भ्रम कहते जीव को बना करके रख करके जीव को ब्रह्म नहीं करते ऐसा नहीं होता हाँ ये ब्रह्मत्वोक्तिवत ये कैसे नाटक आदि में होता है अब नाटक में जो रामलीला करते हैं राम जी बन जाते वो राम जी नहीं है वो दूसरा रहता हुआ उसको राम जी का आभूषण किया जाता वो दिखाया जाता है राम जी ऐसा है करके दिखाया जाता वो जो करता है वो भी जानता है कि वो मैं अलग हूं जानता है ऐसा वहां तो होता है आकार में यहां ऐसा नहीं होता यहां जीव को रख करके उसको ब्रह्म का पोशाक बना देते ऐसा नहीं है तो जीव को जीवत्व को नष्ट करके जीवत्व का जो संसार तो है और जो शरीर आदि बोध है परिचिनत्व इत्यादि सब है उसको शोधन करके ब्रह्म दृष्टि से चिंतन किया जाता है इसलिए इसमें स्पष्टता होनी चाहिए इसलिए प्रतीकत्व लये समझ लो कि प्रतीक का लय कर दिया प्रतीक का लय करने के बाद में उसमें ब्रह्म दृष्टि कर सकता है और उसके बाद ब्रह्म मान करके फिर आपके साथ अभिन्न हो जाएगा वह ब्रह्म तो आपके साथ अभिन्न है ही प्रतीक कभी आपके साथ अभिन्न नहीं होता इसलिए प्रतीकत्व लये तेशाम अभी तो उनका अभी तो तब होता है जब वो को नष्ट करते हैं तो आलम्बन ऐसा होने पर फिर आलम्बन का अभाव हो जाएगा क्योंकि वो विकार आलम्बन रहा ही नहीं वो ब्रह्म हो गया तो फिर वहां उपास उबास्त, उपासना करना संभव नहीं है इसीलिए जैसा रोचक आदि का दृष्टान्त दिया रोचक स्वस्थिक ये दो अलग अलग प्रकार के आभूषण है इन दोनों का परस्पर संबंध नहीं है यह स्वर्ण रूप से संबंध है सुवर्ण संबंध एक है लेकिन परस्पर संबंध नहीं है इसलिए प्रतीकों को जो जो उपाधि परिच्छिन्न है उपाधि परिच्छेद को लेकर के कभी भी ब्रह्मदृष्टि नहीं हो सकती है यह कहा ओ पूमत पूर्णमितम पूर्णा पूर्ण मुत पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शा शाति शाति चक्रमराज